उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय प्रकरण का द्वादश द्वादशा देख रहे थे आत्मना स एव भेदान इति सबुध्य निश्चय आत्मा देवो आत्मना कल्पयति स एव भेदान बुद्ध्य वही आत्मा ही साक्षी ही ये सारे भेद को जान रहा है वेद को जान रहा है अर्थात तो भेद भेद अर्थात पदार्थ पदार्थ विषय को जो बुद्धि वृत्ति होती है उसमें प्रतिबिंबित तो होता है साक्षी तभी हम कहते हैं कि ये घट ज्ञानवान अहम घट का ज्ञान मेरे को हुआ इस साक्षी का प्रतिबिंबन होने से ही इस प्रकार की अनुभव आता है यथि वेदांत तो निश्चय वेदांत तो निश्चय अर्थात विद्वानों का तो इसी प्रकार की अनुभव टीका में ये श्लोक चलता था ये श्लोक चलता था ना? न ठीक हाँ, माया द्वारा टीका मैं आगे माया द्वारा चिदात्मनो जगन निर्मातत्व उ तस्वीर बुद्धि प्रतिबिंबित प्रमात मायाद्वार चिदात्मा ही जगत का निर्माण करने वाला है माया विशिष्ट होने से माया विशिष्ट चैतन्य को क्या कहते हैं ईश्वर तो माया द्वारे चिदात्मा ही जगत का निर्माता जब हम कहते हैं ईश्वर जगत का निर्माता तब तो हम जन्मादेश यत कहने से हमको ईश्वर का ही ज्ञान होगा ईश्वर का ज्ञान से मोक्ष नहीं हो जाएगा इसलिए यहाँ कहते हैं कि माया द्वारेण चिदात्मा जगत का निर्माता जगत कारण ब्रह्म है माया वहा व्यापार स्थानीय है तो व्यापार का जो लक्षण कहते हैं तो से ती माया जन्य नहीं है इसलिए व्यापार नहीं कहा जाता है माया यहाँ द्वार है ब्रह्म माया जगत जैसे हम कहते हैं कुठार उद्यमन निपातन द्विधिकरण कुठार हो गया कर्ण मूल कारण आगे उसमें होगा ये उद्यमन निपातन तभी जाकर के द्वैधिकरण काष्ट का द्वैधिकरण होगा इसी प्रकार के ब्रह्म उसी में आश्रित तो है माया तभी जाकर के जगत बनेगा इसलिए जगत का कारण ब्रह्म ही है ईश्वर को जगत कारण मान लेने से उसे मुख्य नहीं हो जाएगा किन्तु ईश्वर तो कोई कल्पित पदार्थ है वो तो कोई अंतिम पदार्थ नहीं है इसलिए कहते हैं जब तक तो जगत सत्य है तब तो तक तो ईश्वर सत्य है अगर जगत मिथ्या हो गया तो फिर जगत का और सृष्टा कहाँ है तो जन्य तो नहीं होता ना माया जन्य नहीं है माया अनादि है जगत में घटकर माया को यहाँ द्वारा कहते हैं व्यापार का लक्षण नहीं घटेगा तो माया द्वार माया द्वारे न चिदात्मन ये सब आगे आगे जितना ग्रंथ पढ़ेंगे शंत शारी इत्यादि इसमें ये इस स्पष्ट किया जाता है ये आएगा ब्रह्मसूत्र में जब तदन्यत्व आरम्भ शब्द आदिभ्य ये जो है वहां भी विचार देंगे माया द्वार है चिदात्मा ही जगत का निर्माता ये कह कहकर के तस्व तस्व चिदात्मा वही चिदात्मा ही बुद्धि प्रतिबिंबित बुद्धि में जो प्रतिबिंबित तो हो जाएगा वो प्रमाता बन जाएगा जो प्रतिबिंब है वो प्रमाता है बुद्धि में जो प्रतिबिंबित तो हुआ वो प्रमाता है बिंब प्रमाता नहीं है बिंब तो साक्षी है जो प्रतिबिंब हुआ वही प्रमाता है जब कहते ना मैं घट को जानता हूँ मैं पट को जानता हूँ मैं मैं कहता है ये प्रमाता है ये तो एक प्रतिबिंब है वो तो एक जड़ है इस प्रकार उसका जो वास्तविक अधिष्ठान है तो वो चेतन है प्रतिबिंबित प्रमात ये पंचदशी में एक श्लोक है कूटस्थे कल्पिता बुद्धि त्रचित प्रतिबिंबक प्राणा न धारणा जीव स संसारेण स युज्यते कूटस्थे बुद्धि कल्पिता कूटस्थ साक्षी ब्रह्म ब्रह्म में पहले बुद्धि का कल्पना हुआ माया द्वारा है बुद्धि आ गया त्रचित चैतन्य प्रतिबिंबक प्रतिबिंब हो जाता है स्वार्थ में को हुआ चैतन्य का जो प्रतिबिंब हुआ कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्रचित प्रतिबिंबक प्राणान धारणा सजीव तो ये जो बुद्धि कूटस्थ में जो कल्पित तो हुआ बुद्धि बुद्धि में जो चैतन्य का प्रतिबिंब आ जाएगा चिदाभास यही चिदाभास से ही फिर प्राणों का धारण करेगा प्राणों का धारण करने से चिदाभास और प्राण ये मिल करके यही जीव कह दिया जाएगा प्राण हो गया क्रिया क्रियाशक्ति चिदाभास हो गया ज्ञान शक्ति ये दोनों मिल करके आगे फिर जीव बन जाएंगे परमातृत्व इतिहा में कहा द्वितीय पंक्ति में स्वयं चान बुद्ध्यते स्वयं जो सृष्टि किया वही चैतन्य वही तान बुद्ध्यते प्रमाता बन करके अर्थात प्रमाता ये कहता है कि मेरे को घट ज्ञान हो रहा है साक्षी उसको प्रकाश कर रहे हैं स्वयं बुद्ध्यते तद्व एव इति एवं वेदांत तो निश्चय तद्वद अर्थात जैसे रजूसअप रज्जु में सर्प को जो कल्पना किया वही देख रहा है इसी प्रकार के जगत को जो बनाया वही देख रहा है कौन बनाया कहते हैं ईश्वर बनाया ईश्वर ही देख रहा है इस प्रकार की हो जाएगा अगर आप व्यस्टिभावना रखते हैं नाना जीव बात मानते हैं तो आप प्रातिभाषिक पदार्थों को बना करके आप देख रहे हैं अगर आप समिवाद को मानते हैं एक जीववाद को मानते हैं तब आप व्यावहारिक पदार्थ को भी बना करके आप देख रहे हैं पर्वतों को भी आप ही बना रहे हैं और आप ही देख रहे हैं एक जीव है वही जीव ईश्वर स्थानीय हिरनगर इस प्रकार की धीरे धीरे बेस्टी भावना को ये हटाना है समस्टि भावना ये रखना है शरीर में अत्यधिक तादाद होने से बेष्टि भावना नाना जीव जितना जितना शरीर तादाद में छुटेगा वेदांत सुनते सुनते धीरे धीरे आपको एक जीववाद लगेगा समिभावना ये लगेगा धीरे धीरे अच्छा आगे नच टिप्पणी है टीका में अच्छा ठीक है नच tha... तो अधिक तो हो गया न चित्व तात्विक तत्व दे दिया ना वो तो वहा अधिक हो गया टीका में वो तो कट जाएगा, जाएगा, तात्पी इतना बीच वाला तो कट जाएगा ये जो प्रमाता बन गया कहेंगे ये प्रमाता वास्तविक है कोई प्रमाता वैसा जीव जो कहता है मैं करता हूँ देखता हूँ खाता हूँ पीता हूँ यहाँ कह रहे हैं कि वो कोई तात्पी तात्विक को वास्तव पदार्थ नहीं है तो क्यों रज्वादो सर्पादि दर्शन व रजु में जैसे सर्पदर्शन है इसी प्रकार की ये प्रमाता जो है ये भी इसी प्रकार प्रमात्रित्व ये कोई वास्तव पदार्थ तो नहीं है ये तो रज्जु में जैसा सर्पदर्शन है ये भी ऐसा ही है अर्थात ये प्रमातत्व ये भी कल्पित है निर्धारण इतिहास भाष्य में कहा वेदांश तद्वदेव तद्वदेव अर्थात रजु में सर्प जैसा है वैसा ही है वेदांत निश्चय टीका में कर्त्रादि भेद से प्रमात्रादि भेद्य च नानास्ति इत्यादि श्रुतिं प्रमाणयते कर्ता भी मिथ्या है प्रमाता भी मिथ्या है जो करने वाला वो भी मिथ्या है जानने वाला मिथ्या है तो ये सब अर्थात झटका होना चाहिए सुन सुन करके करने वाला भी मिथ्या है जब अहंकार के साथ कुछ करने जा रहा है ये अंदर में ईश्वर उठना चाहिए करने वाला मिथ्या है चाहे रुके ना रुके वो कार्य उठो रुका नहीं है कर दिया अंदर से मन थोड़ा थोड़ा कहते रहे नहीं करने से बिल्कुल एकदम संसार ध्वंस हो जाएगा इसलिए करना ही तो है चाहे इस प्रकार की हो किंतु विवाद आरंभ होना चाहिए ये करता भी मिथ्या है जो करता है वो सब केवल कल्पना करते इस प्रकार के हमारा अंदर से स्वर एक उठना चाहिए अगर कहते ना ये जो विरोधी दल नहीं होंगे शासक दल अपना मनमानी करेंगे इसलिए कहते ना है कि होना चाहिए इसी प्रकार के अर्थात हमारे अंदर में ये वेदांत संस्कार उठ उठ करके कहना चाहिए आज वो बलवान नहीं है किंतु एक दिन वो बलवान हो जाएगा ये कहना चाहिए ये मिथ्या है कि जो कर रहा है वो उस मिथ्या है इस प्रकार की कहना चाहिए धीरे धीरे फिर वो बलवान हो जाएगा कर्दिभेद से प्रमात्रादि भेद्य च मिथ्या मिथ्या होने से नेह नानास्ती ये श्रुति ये प्रमाण है इसमें मिथ्यात् मिथ्यात्व में विषय सप्तमी नेह नानास्ति किंचन ये यमणी नाना भेद न ना, अस्ति नहीं है ब्रह्म अद्वितीय इसमें कोई दूसरा पदार्थ भेद है ही नहीं इत्यादि श्रुति ये श्रुति प्रमाण भाष्य में दिया इति वेदांत निश्चय इसी प्रकार की निश्चय है ज्ञानियों का अनुभव है टीका में स एव एवकाराथम मंत्र कारिका का तृतीय पाद में कहा स एव बुद्ध वही देव परमात्मा जो जगत का सृष्टि करता है वही ही प्रमाता बनता है स एव कार कहा एवकार अवधारणा में होता है जो कह राम एव आगछतु दूसरा नहीं कोई इस प्रकार की यहाँ कहते हैं एवकार भाष्य में कहते हैं न अन्यों अस्थि ज्ञान स्मृत स्मृत्याश्रय ज्ञान और स्मृति का आश्रय कोई अन्य नहीं है ज्ञान का आश्रय प्रमाता और ज्ञान स्मृति दोनों का आश्रय जो हो जाएगा उपकर्ता तो ये कर्ता कर्तृत्व प्रमात्रित्व का आश्रय कोई और अन्य नहीं है यही आत्म तत्व तो ब्रह्म को छोड़कर के बाकी तो सब जड़ है यही आत्मा में अध्यासित मतलब अध्यस्थ कल्पित केवल यो टीका में यो जगत स्रष्टा यश प्रमाता ततो अन्यो ज्ञान से स्मृत आश्रय जो जगत का सृष्टा है और जो प्रमाता जो जगत को बना रहा है जो जगत को जान रहा है उससे अन्य ज्ञान अथवा स्मृति का आश्रय कोई नहीं है तो वही जगत ज्ञान का भी आश्रय है वही स्मृति का भी आश्रय है वही जगत का सृष्टा है वही जगत को जानने वाला है आप ही वही है जिसको ज्ञान हो रहा है वही जगत बना रहा है ये नियम हो गया जिसको ज्ञान बना हो रहा है वही जगत का कर्ता हो गया तो इसी को कहते हैं दृष्टि सृष्टि बात देखता है और आप बनाते ही है तो स्वयं बना लेता है जिसका अंदर में कोई संस्कार नहीं रहेगा जैसे कहते हैं एक एकदम बालक को दिखा देंगे सामने में पर्वत उसको ज्ञान हो जाएगा कि अयम पर्वत इस प्रकार की ज्ञान होगा उसको खाली हो सकता है अयम कितना ज्ञान होगा उसका पर्वत अंश कट ज्ञान है अरे वही बालक समाधि में जाएगा अयम का ज्ञान आएगा नहीं, नहीं आएगा मान लीजिए जिस बालक को अयम का भी संस्कार नहीं है अर्थात उसका चित्र केवल समाधि से होकर के रहा अर्थात बुद्धि चलने से पहले अयम को लाया जितना सूचना बढ़ता जाएगा फिर कहेगा पर्वत आगे और बढ़ेगा तो कहेगा इतना फुट ऊंचा है ये सब करेगा ये केवल अर्थात तो ये जगत केवल इसलिए कहता है ना नाम रूपात्मक नाम रूप अर्थात तो ये केवल सूचना केवल संस्कार यही है जितना ये धीरे धीरे हटता जाए टीका में चेतन भेद माना भावात्थ अनुभव स्मृति एकाश्रयत्व प्रसिद्धत्वाद इत्य सिद्धांत कहता है कि चेतन नाना होने में कोई प्रमाण नहीं है जगत का क्योंकि ऊपर में कह दिया जो स्रष्टा वही प्रमाण वही ज्ञान का आश्रय क्यों कहते हैं ये सब चेतन ही है और चेतन नाना होने में कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि दिखता है रामानंद अलग है श्यामानंद अलग है कहते रामानंद श्यामानंद ये तो शरीर को लेकर के आप कहते हैं शरीर भिन्न है मानते है कहते तो नहीं, नहीं, नहीं इसका चिंताधारा उसका विचार शैली यह दोनों दोनों अलग है कहेंगे हाँ ठीक है वो बुद्धि अंतकरण अलग है जहा आपको भेद दिखता है वहां भेद मान लीजिए किंतु तो आत्मा में भेद है ये सिद्ध नहीं हो पाएगा सिद्धांत कहता है कि चेतन भेद होने में कोई प्रमाण नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें नहीं है कोई शास्त्र भी नहीं है और अनुभव स्मृति एक आश्रयत्व अनुभव और स्मृति इसका आश्रय तो एक होगा ये सांख्य लोग कहते हैं कि ये पुरुष पुरुष भय पुरुषहूत्व सिद्धुण्य विपरया च उसका पूर्वार्ध है जनन मरण करवृत सिद्धमुण्य विपरया नाम मत प्रतिनियम प्रति प्रति शरीर में भिन्न भिन्न दिखते हैं जनन मरण और कर्ण करणइ सभी का जन्म एक समय में नहीं होता है सभी का मरण एक समय में नहीं होता है सभी का इंद्रिय एक विषय में नहीं चलते हैं प्रति नियमात, प्रति प्रतिनियम था प्रति प्रति शरीर नियम अलग अलग हो गया और अयुगप प्रकृति से युग पद एक साथ एक साथ सभी का प्रकृति होती है नहीं होता है यही प्रमाण है कि अलग अलग और त्रैगुण्य विपर याद कहीं सत्व अधिक है कहीं रजस अधिक है कहीं तमस अधिक है तीनों गुणों का विपर्य विपर्य अर्थात अलग अलग सब हो गया तो इसलिए पुरुष बहुत सिद्धम सांख्य लोग कहेंगे वेदांति कहता है कि ये जो त्रैगुण्य आपको दिखता है जनन मरण दिखता है जहां दिखता है वो भिन्न है किन्न पुरुष बहुत्व ये कैसे हो जाएगा जनन मरण पुरुषों का होता है ना शरीर का होता है तो, तो वेदांति कहता है कि जनन मरण प्रति नियम कहते मानते हैं जहां जनन मरण प्रति नियम वो भिन्न है बहुतम शरीर बहुतम मान लेंगे कहेंगे ये जो अयुग पद प्रवृति कहेंगे प्रवृत्ति नया एक लोगों की कृति प्रयत्न आत्मा में होने वाला कहेंगे वो अंत वेदांति कहेगा ये अंतकरण का धर्म है अंतकरण का धर्म होने से अयुग पद प्रवृति को देखे करके, देख करके त्रिगुण्य विपर्य देख करके सत्व रजतम इसमें भेद दिखता है ये सब का आश्रय जो है अंतकरण वहां भेद मान लीजिए किंतु तो आत्मा पुरुष बहुत तो हो जाएगा ये कैसे सिद्ध करेंगे वेदांत कहते जहाँ आप प्रमाण दे पाते वो ठीक है जहाँ प्रमाण नहीं है ये ग्रहण नहीं होगा वो, तो का दर्म के दर्म ना वो अंतकरण का धर्म न ये सांख्य लोग इसको अंतकरण का धर्म मानते हैं नायक लोग नहीं मानते हैं इसलिए सांख्य वेदांत का लगभग बराबर खाली वो पुरुष बहुत इतना तो कह देते हैं वो लोग भी पुरुष वो लोग कहते हैं कि पुरुष करता नहीं है किंतु भोगता है नया एक लोग कहेंगे पुरुष करता भी है भोगता भी है करता कृति प्रयत्न का आश्रय तो संख्य लोग कहते हैं पुरुष में कोई कर्तृत्व तो नहीं है कोई प्रयत्न नहीं है किंतु भोगता होता है तो वेदांती कहेंगे कि करता नहीं है भोगता है <laughs> ये कैसे चलेगा कुछ करेगा नहीं भोग करेगा ये कैसे होगा कहीं संसार में ऐसे दृष्टान्त तो मिलेगा कुछ करेगा नहीं किंतु तो सारे भोग मिल जाएगा ये नहीं मिलेगा तो फिर कहेंगे ठीक है भोक्ता भी किस प्रकार के सांख्य लोग भी कहेंगे कि बुद्धि का एक वृत्ति होगी कि इदम इष्टम मत सुख इस प्रकार की एक वृत्ति हुआ इस वृत्ति में पुरुष प्रतिबिंबित तो हुआ यही प्रतिबिंब होना यही पुरुष का भोग है वेदांति भी यही बात कहता है प्रतिबिंब हो जाना प्रतिबिंब हो जाना यही ज्ञान है अभी कहते थे साक्षी चैतन्य केवल बुद्धि बुद्धि में प्रतिबिंबित तो हो जाना यही ज्ञान है सांख्य लोग भी यही बात कहेंगे पुरुष प्रतिबिंबित तो हो जाना ये बात इतना ही केवल अंतर है कि वो नाना पुरुष मानते हैं वेदांति कहते हैं कि उसको आप क्यों मानते हैं तो वो लोग कहते हैं कि देखिए रामानंद का वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होना और श्यामानंद का वृत्ति में प्रतिबिंबित होना ये अलग अलग है ना कि उसका वृत्ति है सुखाकार इसका वृत्ति है दुखाकार तो वेदांति कहेगा ऐसा क्यों होगा एक सूर्य के हजार दर्पण में प्रतिबिंबित तो नहीं होगा हो सकता है तो आप ये पुरुषों को नाना क्यों मानेंगे इतना ही अगर सांख्य लोग अगर ये पुरुष एक मान लेंगे तो फिर सांख्य वेदांत सम्मत हे दोनों समान हो जाएगा दस तो क्यारे इसको कहते हैं तो मान लेंगे तो फिर एक हो जाएगा और संख्य लोग ये प्रधान को एक नित्य मानते हैं, वेदांति लोग इसको नित्य नहीं कहते हैं माया जो है वो कल्पित है नाश हो जाता है टीका में चेतन भेदे माना भावत अनुभव स्मृति एकाश्रयत्व अनुभव और स्मृति ये एक है चेतन भेदों में कोई प्रमाण नहीं ये जो विज्ञानवादी होते हैं बौद्धों का वो कहते हैं कि ज्ञान ही केवल है और वह क्षणिक है और प्रत्येक क्षण नाश हो जाएगा दूसरा क्षण में नूतन ज्ञान ये ज्ञान ही आत्मा है तो फिर नाना ज्ञान हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि वो नहीं है चेतन भेद होने में कोई प्रमाण नहीं है और वो लोग कहते हैं कि एक ही क्षण रहेगा ज्ञान इसलिए अनुभव और जिसको होगा स्मृति तो दूसरा क्षण में होगा दूसरा क्षण में तो दूसरा ज्ञान आ गया इसलिए अनुभव स्मृति एकाश्रय नहीं होगा ज्ञानवादी लोग कहेंगे वेदांति कहता है कि अनुभव स्मृति प्रसिद्धत्व तो वो कहता है ना, तो इमम एव गंगाम अहम यह अभी अपश्यम मैं कल भी इसी गंगा को देखा था तो स्मरण करने वाला अनुभव करने वाला एक ही है ये वेदांति लोग कहते हैं अच्छा आगे ज्ञान और आश्रय अपेक्षा वहां बीच में आईफियन दे दिया वो नहीं चाहिए एक पद है ज्ञान स्मृत्योर एकाश्रय अपेक्षा विषय अपेक्षा वा नास्ति इति आसंख्य अबाधित प्रसिद्धि विरोधान विज्ञानवादी लोग कहते हैं कि ज्ञान और स्मृति का आश्रय का अपेक्षा नहीं है क्योंकि वैदांतिक ज्ञान स्मृति का आश्रय एक है जो अनुभव किया है वो स्मरण करता है विज्ञानवादी कह रहे ज्ञान और स्मृति का आश्रय का अपेक्षा ही नहीं है इसलिए आपको एक कहने का कोई आपका उपाय नहीं रहा मतलब उसका आश्रय का ही निराकरण किया दूसरा कहते हैं कि ज्ञान और स्मृति के लिए विषय भी नहीं चाहिए विज्ञानवादी लोग विषय नहीं मानते हैं कहते ज्ञान और मात्र बाकी कहते हैं जैसे स्वप्न में विषय बिना भी, भी ज्ञान होता है ना इसी प्रकार ये अर्थात बाहर कोई पदार्थ ये नहीं है वेदांतिक कभी कभी तो उसको कह देगा अगर बाहर पदार्थ नहीं है तो आप किस में किसके साथ विवाद करने के लिए आ गए हैं तो, तो, कोई नहीं है तो, तो कहता है मैं कल्पना करता हूँ आप है बोल करके इस प्रकार के, के दिखाते हैं ऐसे ग्रंथ में विवाद होता है ज्ञान स्मृति और आश्रय अपेक्षा विषय अपेक्षा वा नास्ति इति आशंक ऐसे विज्ञानवादी आशंका करने से सिद्धांत कहता है कि अबाधित प्रसिद्धि विरोधा जो प्रसिद्धि हो रहा है कि ज्ञान और स्मृति का आश्रय एक है और प्रसिद्धि यही भी हो रहा है कि विषय बाहर में है मैं देख रहा हूँ ये सब प्रसिद्धि जो कि अबाधित तो है ऐसा नहीं कि हमारा ये जो अनुभव हुआ ये जो प्रसिद्धि तो है ये सब बाधित प्रसिद्धि है ऐसा नहीं है मेरे को ही कल अनुभव हुआ था आज मैं स्मरण कर रहा हूँ विषय बाहर था मैंने देखा था ये जो हमारा प्रसिद्धि है ये अबाधित है इसके साथ आपका बात का विरोध हो रहा है अबाधित प्रसिद्धिया विरोधात दस ग्यारह नंबर टिप्पणी अबाधित प्रसिद्धि घटम अहम जाना इत्यादि रूप बाहर में विषय है घटम विषय कहता है बाहर में घटम अहम जाना ये अबाधित प्रसिद्धि के साथ विरोध हो रहा है भाष्य में नच च निरास्पदे एवं ज्ञान स्मृति वैनाशिका नाम इव इति अभिप्राय ज्ञान स्मृति निरास्पदे है वो इति नक्ष ये बात ठीक नहीं ज्ञान और स्मृति इसका कोई आश्रय नहीं है जैसे बैनाशिक वैनाशिक अर्थात विनाशम इच्छंती इति वैनाशिक विनाश अर्थात मानने का उनका स्वभाव है ये है। शील अर्थ में ठप प्रत्यभ वैनाशिक वैनाशिक ज्ञानवादी अच्छा दे दिया दो तो नंबर टिप्पणी थोड़ा देख लीजिये वैनाशिका नाम सर्वस्व एवं ज्ञानोत्पाद उनको वही क्षणिक ज्ञान मात्र है नहीं ही ज्ञान स्मृति और आश्रयांतरम केवल ज्ञानी है और क्षणिक है और फिर उसका और आश्रय कहा से आएगा और कोई आश्रय नहीं है आश्रयांतर नहीं है भाष्य में न च निरास्पदे वैभाषिक हाँ वैभाषिक अलग है तो वैभाषिक अर्थात तो वो कहते हैं कि बाहर में पदार्थ है और इंद्रिय से ज्ञान होता है किंतु वो क्षणिक है अंतर पर्वतों को देख रहे हैं और वो क्षणिक है ऐसा वो कहते है वैनाशिका ये अलग है वैनाशिक विज्ञानवादी वैभाषिक जो बाह्यर्थवादी ज्ञान स्मृति निरास्पद जैसे वो वैनाशिका कहते हैं ऐसे नहीं है वैनाशिका नाम ही वो जैसे वो लोग कहते हैं ज्ञान स्मृति का कोई आश्रय नहीं है ज्ञान तो क्षणिक है उसका कोई आश्रय नहीं चाहिए इस प्रकार की नहीं है इति अभिप्राय सिद्धांत यह कह रहा है ये लोग उच्चारण करें अभी पूर्व श्लोक में सिद्धांति ने कह दिया परमात्मा ही जगत को कल्पना करता है अभी कैसे कल्पना करता है तो सिद्धांति कहेगा जैसे आप कुछ पदार्थ कल्पना करते हैं बनाते हैं जैसे कुलाल घट बनाने से पहले बुद्धि में कल्पना करता है घट ऐसा बनाऊं आगे फिर जैसा कल्पना किया ऐसे बाहर में बना देता है परमात्मा ऐसे ही पहले कहते है कि तद तो ऐसत बहुश्याम प्रजाइए यह उसने ईक्षण किया ईक्षण किया अर्थात सृष्टि किस प्रकार की होगा उसका चिंतन किया तो जैसे कुलाला घट्ट किस प्रकार बना हो इस प्रकार की चिंतन करते हैं परमात्मा इसी प्रकार हुआ आगे फिर जगत बना दिया जैसे कुलाला घट्ट बना देता है बिल्कुल बराबर है सिद्धांति वो बात कह जाएगा क्रम सृष्टि का क्रम ऐसे ही है विकर्वोत्त्यपरा अनुभव वहिश्चितां। वहिश्चितां। एवं कल्पयते प्रभुः नितिते व्यवस्थितायताचिव कल्पयते प्रभुः व्यवस्थितान् अपरान् अतच्चिते व्यवस्थितापरान्वान्न एवं प्रभुः कल्पयते। अत व्यवस्थितान् अंत में जो बासनारूप से व्यवस्थित हैं। वो ईश्वर में वासना रूप से जगत पूरा स्थित है संस्कार रूप से माया में संस्कार रूप से पूरा जगत स्थित है क्यों संस्कार रूप से जैसे हम सुशुति में जाते हैं हमारा जागृत अवस्था का जितना सारे ये सब ज्ञान ये सब संस्कार रूप से चला जाता है इसी प्रकार की पूर्व सृष्टि जब प्रलय में जाता है ये सब संस्कार रूप से माया में जाता है कोई कहते हैं अंत व्यवस्थित कौन व्यवस्थित है कहते अपरान अपराण अर्थात कार्य हो गया परो पर कारण हो गया परो कार्य हो गया अपर कारण श्रेष्ठ है कार्य की अपेक्षा इसलिए कार्यों को अपर कह दिया अपराह अर्थात लौकिक पदार्थ लौकिक पदार्थ कहने से जो सब इंद्रिय से ग्राह्य हो रहे हैं और जो इंद्रिय से ग्राह्य नहीं हो रहे वो व्यक्ति तो धार्मिक है ये व्यक्ति कहते हैं ये तो कभी कभी कुछ ऐसा कर्म करते हैं जो थोड़ा शास्त्रीय हो जाता है लगता है इस प्रकार के करते हैं तो वहा धर्म अधर्म कुछ प्रत्यक्ष होते हैं नहीं होते हैं और ये सब जो गुरुत्व इत्यादि और जो शास्त्र में आता है ऐसा ये स्वर्ग लोक है ऐसे सुमेर पर्वत है ऐसा ये सब प्रत्यक्ष होता है ये नहीं होता है वो सब को तो भी कल्पना कर सकता है कल्पना करता है तो ये अपराण अपराह कहने से कुछ लौकिकान और कुछ शास्त्रीय दोनों प्रकार के वो सब क्या है भावान भावान पदार्थान अंत चित्त में वासना रूप से व्यवस्थित है जो लौकिक अथवा शास्त्रीय पदार्थ ये सब को बहिश्चित सन आगे बहिश्चित होकर अर्थात तो चित्त बाहर की तरफ होने से क्या करता है नियतांश नियतांश कहने से अनियत नियत अर्थात जो इंद्रिय ग्राह अनियत जो प्रातिभासिका ये सब बहिश्चित होकर के अब देखने लगता है पहले अंत चित्त में संस्कार है सर्प का संस्कार है बहिश्चित जब हो जाता है तो फिर ये इसको सर्प को वहां रजू में सर्प को देख लेता है ये बहिश्चित हो करके इसको देखने लगा इसको नियतांश कहा च से प्रतिभाषी लेना है नियतांश से व्यावहारिक को लेना है अंतचित्त में जो है बहिश्चित होकर के वो सबको देखने लगता है नियतान और च नियतान और व्यावहारिका घटा दी और चौ कहने से सुखी रह जाता तो प्राथिव उनको भी करवोती विविधम करोती जिसका जो संस्कार है वही वो, वो बनाएगा एक व्यक्ति को देखा दो आदमी देखें, एक व्यक्ति का वो मित्र है वो जानता है वो सज्जन है उसका अंदर में आ जाएगा ये तो धार्मिक है सज्जन है सत्कर्म करने वाला है दूसरा व्यक्ति को कुछ पता नहीं है वो इस प्रकार की सृष्टि करेगा उसमें नहीं करेगा उसको तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो जिसको संस्कार है वो सृष्टि कर लिया जिसका नहीं है वो नहीं किया तो जितना जितना संस्कार घट जाएगा योग होगा सूत्र इसलिए कहते हैं आपको विवेक ख्याति पुरुष प्रकृति का भेद इतना ज्यादा हो कि आपका संस्कार भी नाश हो अर्थात तो जो ये सब जगत का संस्कार ये ख्याति का संस्कार से वो संस्कारों नाश होगा संस्कार दूसरा संस्कार के द्वारा पूर्व संस्कारों नाश करना कितना कठिन ये सब लोग जानते हैं कितने साल इसमें लगने पर भी देखिए वो बचपन का वो स्थान वहां गए थे वो वृक्ष में बढ़िया आम था वो, वो भी, भी याद है कोई कहता तो था कि कोई ऐसे भक्तों कहते थे कि महामेश्वर जी थे केरला का तो वो 20 साल उम्र से आ गए इधर ऋषिकेश की तरफ आ गए तो 60 साल होने के बाद एक बार वो किसी को पता रहे थे कि 40 साल हो गया हम अब तक सम, मतलब वो केरला का संबर हमको और मिला नहीं इधर किंतु वो संस्कार अभी भी है कहीं संबर मिलने से हमको वो, वो ये आ जाता है ये तो वो संस्कार मतलब संबर नहीं अरे हो मतलब वो स्वयं जी कहते थे कि देखिए 40 साल भी ये संस्कार मिटा नहीं और आप कहते हैं थोड़े दिन वेदांत में लग जाएंगे और हो जाएगा कैसा होगा संस्कार मिटना ये संख्या योग वाले कहेंगे कि संस्कार मिटना कहेंगे तस्यापि निरोधात् सर्वनिरोधे निर्विजय समाधि ऐसे कहेंगे प्रथम पाद का अंतिम सूत्र है तस्यापि निरोधात् ये जो अभी ख्याति हो रहा है ख्याति का भी निरोध हो जाएगा ख्याति का निरोध कब हो जाएगा जब आपका अंदर मेरे को संस्कार ही नहीं रहेगा अन्य वृद्धि उठेगा ही नहीं बहुत कठिन है इसलिए योग मार्ग सही में बहुत कठिन है उस मार्ग में चल पाना थोड़ा बहुत ध्यान इत्यादि कर लेना वो सब कोई बात नहीं है तो निश्चितांश वहिश्चित होकर के कल्पना करता है सिद्धांत के दे एवं प्रभु कल्पयते प्रभु अर्थात वो प्रकर्षण भवती अर्थात तो सामर्थ्य वाला है और वही हो जाता है तो कैसे हो जाता है कहते हैं उपाधि विशिष्ट होकर के इस प्रकार कर देता है कि वास्तविक वास्तविकता तो वो उपाधि असंश्लिष्ट है उपाधि माया माया असंश्रिष्ट है किन्तु माया संश्लिष्ट जैसा होकर के कर देता है कहते करता है कल्पयते कृप सामर्थ्य आत्मनिपद धातु है ना इसलिए कल्पय टीका में सकारात इति विवक्षते जो श्लोक में कहा नियतांश तृतीय पद में कहने से अनियत नियत हो गए जो पर्वतादि आकाश आदि अनियत अनियत अथा क्षण स्थायी रजूसर्प कह सकते हैं शायद विद्युत आदि ऐसा कहीं कहा गया। ठीक है मैं प्रतिपत्ति इष्टम इष्टम क्या प्रतिपादन करना चाहते हैं क्रम तो प्रतिपत्ति प्रतिपत्थम पृछती ज्ञान के लिए प्रतिपत्ति ज्ञान क्रम का ज्ञान होने के लिए पूछता है तो क्यों कहते हैं क्रम ही यहाँ प्रतिपादय तुम इष्टम क्रम का प्रतिपादन करने का इष्ट है और क्रम का ज्ञान होना है इसलिए पूछती भाष्य में संकल्पयन केन प्रकारेण कल्पयति। अगर वो परमात्मा आत्मा वो संकल्प करके जगत को बनाता है तो कैन प्रकार प्रकार के न, तो न क्रम है कल्पयती इति उच्यते इसका उत्तर देते हैं टीका में अक्षर योजनाया या बुभुत्सितम क्रम प्रत्यायती यति मतलब जो कोष्ठक में पाठ है के? तो वो ठीक है थोड़ा अभी कुछ काटना नहीं श्लोका श्लोक का अक्षर का योजना करके योजना अर्थात किसके बाद कैसा है ऐसा उसका अर्थ कह करके बुभुत्सितम क्रम बुभुत्सितम बोधुम इष्टम जानने का जो इच्छा है वो क्रम क्रमों को प्रत्यायती ज्ञापय ज्ञान करवाते हैं उच्यतेन भाष्य में अन्याश शब्द आएगा आगे उसका अर्थ तो शास्त्रीयान अभी भाष्य में देखिये अर्थात नाना करोती अपरा आगे श्लोक में है अपराण अपराण अर्थात लौकिकान भावान भावान अर्थात पदार्थान पदार्थ क्या है शब्द आदि और अन्या अन्यंश ये श्लोक में नहीं है भाष्यकार करें जो ये भाव पदार्थ है और अन्य अन्य कहने से करके करे शास्त्रीय पहले लौकिक पदार्थ को कर करके घटपटन नदी पर्वत इत्यादि शास्त्रीय कह करके कर जो लोक से ग्राह्य नहीं है किंतु शास्त्र से पता चलता है धर्म अधर्म स्वर्ग ब्रह्म इत्यादि यह सब ये सब शास्त्रीय नीति आवत अपराश अपराध अपराण अपराधन श्लोक श्लोक में, में अपराह भावन भाष्य में इसको कह दिए अपराह अपराण हो गया लौकिकान आगे भावन भावन का अर्थ पदार्थ फिर अपराह का अर्थ अन्यान तक तो नहीं ले पाएंगे अपराह का आगे फिर भावन कह दिया ना इसलिए वो तो पूरा हो गया अन्याश कह करके अर्थात कहते हैं कि लौकिकान से और अन्य है अपराण हो गया लौकिकां और उससे भी अन्य का भी होता है उपलक्षण लेकर के और लौकिक से अन्य क्या है जो शास्त्रीय शास्त्र से ही पता चलता है स्वर्ग है नर्क है अथवा ब्रह्मलोक लोक है सुमेरु पर्वत है धर्म अधर्म इस शास्त्र से पता चलता है अंत चित्ते भाष्य मे अन्यंश अंत वासना रूपेण व्यवस्थित अंत चित्ते चित्त के अंदर ही वासना रूप से व्यवस्थित है जितना जितना संसार में प्रवृत्ति उतना उतना वो वासना ही बढ़ेगा ये क्रिया वृद्धि वासना वृद्धित क्रिया क्रिया वासना वासना वासना कार्यम वृद्धि कार्यम कार्य वृद्धिया च वासना सर्वथा वर्धते पुश संसारो न निवर्तते ऐसे कहते हैं बेगत चुड़ा वासना बढ़ेगा तो कार्य बढ़ेगा कार्य बढ़ेगा तो वासना घट जाएगा कार्य वृद्धि वृद्धिया और बढ़ेगा सर्वथा बर्धते पुंस पुरुष का ये बढ़ता ही रहेगा संसार वो न निवर्तते वासना जितना है तो वो और, और बढ़ेगा इसलिए क्या करना है बंदर का वृक्ष गोपण दृष्टान्त है प्रतिदिन उसको उठा करके बंदर जैसा दिखता है कि इसका जड़ निकला नहीं निकला इसी प्रकार की प्रतिदिन हमारे वासना को थोड़ा उठा करके देखना है कि तो और जड़ फैला रहा है क्या तो ये बढ़ना नहीं चाहिए अर्थात वासना प्रतिदिन और घटना तो प्रति चाहिए जितना जितना हम जिसके ऊपर विचार करेंगे उसी के ऊपर प्रभाव होगा हम अपना सदगुणों के ऊपर विचार करेंगे वो बढ़ेगा और अगर हम अपना जो दुर्गुण है उसमें द्वेष बुद्धि करने लगेंगे ये हटना चाहिए हटना चाहिए तो वो भी धीरे धीरे हटेगा अगर हम विचार नहीं करेंगे तो हटेगा नहीं ये करना पड़ता ही है रास्ता में जाने का पहले पहले हमको होता था ये बोर्ड लगा है ये चला गया दृष्टि चला गया ये दृष्टि हिस्ट प्रति क्यों है कोई काम है देखने का तो विचार करते करते ठीक है वो कोई आवश्यक नहीं रास्ता को देखो चलो और नहीं तो अगर नजर गया तो वो वही कट जाना चाहिए उसके ऊपर विचार नहीं चलना चाहिए किंतु जब अर्थात तो अन्य मनुष्य है तब तो चला जाएगा और थोड़ी दूर तक तो चला ही जाएगा इसको वापस करना है अर्थात इससे क्या होता है ये चित्र का मतलब ये वृथा हो रहा है ना और समय उतना वृथा गया ना इसको अर्थात तो हो सकता है कि हम एक साल से इसके ऊपर अभी हमारा चल रहा है ये सबके ऊपर विचार बिल्कुल जिस देखा पदार्थ है उसका बिल्कुल दर्पण जैसा होना है बिल्कुल कैमरा नहीं होना है तभी तो भी आज तक यह पूर्णतया नहीं हुआ चलता है ठीक है ठीक है धीरे धीरे इसे हटना चाहिए अर्थात ऐसा करके एक एक संस्कार को हटाना ही है तो कभी कभी होता है कि बिल्कुल अगर श्लोक का स्मरण करके चलता है तब तो, तो ये चलेगा नहीं किन्तु कभी कभी अगर नहीं किया चला गया कहीं तो फिर यह संस्कार चलता है अर्थात जितना जितना इसको हटाया जाएगा उतना उतना आपको ये आनंद का अनुभव आएगा लाभ होगा तो नहीं तो ठीक है उतना हानि नहीं है किंतु आपको जब लाभ हो सकता है क्यों उसको छोड़ेंगे तो आनंद का लाभ हो सकता है तो धीरे धीरे ये विवेक चुड़ाम के है वासना वृद्धि कर विवेक चुड़ाम का किन्तु जो गीता प्रेस वाला किताब है उसमें अंतिम श्लोकों का अनुक्रमणी नहीं दिया है ये एक कठिन कृपया अनुक्रमणिका अगर दे देते सस्ता किताब है तो सरल हिंदी भी थोड़ा दे दीजिए काम चलेगा किन्तु तो अनुक्रमणिका देने से थोड़ा अच्छा होता है न वो थोड़ा एक दो आगे पीछे हो जाते हैं कहीं बहुत ज्यादा नहीं होता है संख्या जो है थोड़ा आगे पीछे हो जाती है दो हाँ, तीन श्लोक हुआ ज्यादा नहीं है ऐसा वासना वृद्धि कार्यम् ऐसा वो श्लोक है वासना वृद्धि कार्यम कार्य वासना ये है हम जो आपको दिया है ना उसमें ये है देखेंगे इतना देख के ये खोज लेंगे ये वेदांत वाले अच्छा ये शुरू शुरू में होगा ये कोई अच्छा ये नहीं होगा उसमें नहीं, नहीं। नहीं। हम जो दिया है उसमें है वह नहीं।, नहीं।, नहीं है क्योंकि विवेक चीड़ामी हम उसमें किया नहीं वो तो हम अलस्मरण है ना इसलिए उसको किया नहीं वासना वृद्धि कार्य कार्य वृद्धिया च वासना वर्धते सर्वथा वर्धते पुष विसर्ग संसारो नी संसार निवर्तते वाना वृद्धि कार्य कार्य वृद्धिया चासना सर्वथा पुंस संसारो न इसलिए वासना को तो बिल्कुल वासना बढ़ाना है तो केवल वेदांत की वासना ही बढ़ाना है अन्य वासना तो बिल्कुल नहीं टीका में आगे कहते हैं अनभिव्यक्त नामरूपत्वेन रूपत्व व्यवहार अयोग्यम आह जो वासना रूप से चित्त में स्थित है वो अनभिव्यक्त नाम रूप है उनका नाम रूप अभिव्यक्त नहीं हुआ है नहीं होने से व्यवहार का योग्य नहीं है नाम रूप नहीं है तो व्यवहार नहीं हो पाएगा इसको भाषण में कहते हैं व्यवस्थितान द्वितीय पंक्ति में व्यवस्थितान अव्यातान अव्याकृत है व्यवहार योग्य नहीं है अव्याकृत व्याकरण नहीं हुआ है व्याकरण प्रकट प्रकट नाम रूप नाम रूप होने से प्रकट हो गया नाम रूप नहीं है तो प्रकट नहीं हुआ जैसे अभी घट मृद रूपेण है घट का व्यवहार हो जाएगा क्योंकि नाम रूप नहीं आया जब नाम रूप हो गया कहीं घट आ गया व्यवहार योग्य हो गया व्याकृत अर्थात व्यवहार योग्य हो जाता है नियतांश पृथ्व्याधीन नियत हो गया जो श्लोक में नियतांश पृथ्वी पृथ्वी आकाश इत्यादि व्यावहारिक पदार्थ अनियतांश कल्पना कालां केवल कल्पना काल में जितना समय रजू में सर्प दिखता है अनियता बहिश्चित सन अर्थात बहिर्मुख हो करके ही कल्पना मतलब अभी उनको कल्पना कर लिया <coughs> पहले वासना अंत में थे अभी बहिर्मुख हो करके अभी उनको बाहर में कल्पना कर लिया तथा तो अंतसचितो मनोरथादि लक्षणानी एवं कल्पय थे जो मनोरथ मनोरथ करता है मनोरथ बहुत कम बाहर में कल्पना कर लेता है क्योंकि इसका ये मिथ्या संकल्प है जीव जब सत्य संकल्प हो जाएगा मनोरथ किया तो फिर आ जाएगा किन्तु जीव मिथ्या संकल्प करता ही रहता है संकल्प इसलिए होता नहीं जितना जितना संकल्प को घटाएंगे तो संकल्प धीरे धीरे सत्य संकल्प होगा जो निर्णय करेंगे वही होगा ही नहीं तो शुरू शुरू में देखेंगे सोचेंगे ये करेंगे किंतु अंतिम समय में कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाएगा सब परिवर्तन हो जाएगा धीरे धीरे ये बुद्धि को हटाना है मतलब सोच ले इसको करेंगे मतलब करेंगे ही नहीं हो जाएगा मनो कहेगा जान लीजिए मन का ये भावना को हटाना है निश्चय कर लिए करना है धीरे धीरे देखेंगे अगला बार करने से पहले मनो बहुत चिंतन करेगा नहीं नहीं पिछले बार घाटा हो गया ना इसको चिंतन करेगा और नहीं तो हमेशा कुछ सोचेंगे करेंगे कुछ अलग ये बुद्धि चलता रहेगा ये बहुत कमजोर मन का ये लक्षण है वो नहीं करना चाहिए मनोरथादी लक्षणान कल प्रभुर ईश्वर आत्मा आत्मा ईश्वर वही कल्पना करता है टीका में कल्पना काला भाष्य में कहना कल्पना कालां वही स्थित तृतीय पंक्ति में इसका अर्थ कहते हैं विद्युताधीन अस्थिरा कल्पना काल विद्युतादी हो जाएंगे ऋतुसर्प इत्यादि ये भी हो जाएंगे अस्थिरा बहिश्चित बहिच्चित बहिर्मुखो बाह व्यवहार योग्यन पदार्थान कल्पयति पहले अव्याकृत रूपेण व्यवहार अयोग्य रूपेण अंतश्चित में था अभी उनको व्यवहार योग्य बाह्य पदार्थ रूप से बना देता है कैसे कहते हैं बहिर्मुख होकर के बाहर का अनुभव करेगा तो भी बाहर को बनाने चलेगा अच्छा अंत तू ते भी बुद्धि मनोरथादी लक्षण अच्छा समय तो हो गया पूर्णमद पूर्णमित पूर्णमा पूर्णमुख्य पूर्णसा पूर्णमेक मशिष्य